ब्रह्मसूत्र शाक्य हिंदी अनुवाद अध्याय पहला पाद दूसरा पादूसरा अकपाचवा अंतरयाम सूत्र 18 से 20 सूत्र अठारह अंतरयामु तधर्म व्यपदेशा अंतरियामी अदिषु त धर्म व्यपदेशा सूत्रार्थ अदिषु यह पृथिव्याम इस प्रकार अधिदेवादि में प्रतिपादित अंतरियामी नियामक परमेश्वर ही है तर्मोपदेशा क्योंकि अमृतत्व आदि उसके धर्मों का वेपदेश है यह का और परलोक का और सब प्राणियों का भीतर रहकर नियमन करता है इस प्रकार उपक्रमक कर यह पृथ्वी पृथ्वी जो में रहकर के भीतर है जिसे पृथ्वी नहीं जानती जिसका शरीर पृथ्वी है जो भीतर रहकर पृथ्वी का नियमन करता है यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत इत्यादि श्रुति कहती है यह अधिदेव अधिलोक अधिवेद अधियज्ञ अधिभूत और अध्यात्म के अंतर रहकर इन सबका नियमन करने वाला कोई अंतर्यामी है, ऐसा है, ऐसा श्रुति कहती वह क्या कोई अथवा अंतरयामी ऐश्वर्य को प्राप्त किया हुआ कोई योगी है अथवा परमात्मा है अथवा कोई दूसरा ही पदार्थ है अंतर्यामी इस अपूर्व नाम के श्रवण से ऐसा संचय होता है अतः यहाँ हमें क्या प्रतीत होना चाहिए अंतर्या अंतर्यामी नाम के अप्रसिद्ध होने से अंतर्यामी नामी भी कोई एक अप्रसिद्ध अन्य पदार्थ होना चाहिए जिसका अंतर्यामी शब्द तो अंतरनियमन इस व्यत्पत्ति से प्रवृत्त है इसलिए अत्यंत अप्रसिद्ध नहीं है इसलिए पृथ्वी आदि का अभिमानी कोई एक देवता अंतर्यामी होना चाहिए और इसी प्रकार पृथ्वीदेव ये पृथ्वी जिसका आश्रय है और अग्नि नेत्र है मन संकल्प ज्योति है इत्यादि श्रुति है वह कार्य करण वाला होने से पृथ्वी आदि के अंदर स्थित होकर उसका नियमन करता है इसलिए देवदात्मा यमयता हो यह युक्त है अथवा कोई सिद्ध योगी सर्वानुप्रवेश के द्वारा यमयता होना चाहिए परंतु कार्य शरीर कर्ण इंद्रिय रहित होने से अंतर्यामी पद से परमात्मा प्रतीत नहीं होता सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर यह कहते हैं अधिदेव आदि में जो अंतर्यामी रूप से सुना जाता है वह परमात्मा ही है दूसरा नहीं किससे इससे कि उसके धर्मों का व्यपदेश है निश्चय ही यहां परमात्मा के ही निर्दिश्यमान धर्म देखे जाते हैं आधिदेव आदि भेद से भिन्न पृथ्वी आदि समस्त विकार समुदाय के भीतर रहकर उसका नियमन करता है यह नियमन कर्तृत्व धर्म परमात्मा ही परमात्मा में ही उपपन्न होता है क्योंकि वह सब विकारों का कारण है इसलिए उसमें संपूर्ण शक्तियां उपपन्न होती है एश त आत्मा वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी और अमृत है इस श्रुति में निर्दिष्ट मुख्य आत्मत्म और अमृतत्व परमात्मा में ही युक्त है यम पृथ्वी वेद जिसको पृथ्वी अभिमानी देवता नहीं जानता यह श्रुति पृथ्वी अभिमानी देवता से अविज्ने अंतर्यामी को कहकर देवता से भिन्न अंतरयामी को दिखलाती है यदि पृथ्वी का अधिष्ठातृ देवता ही अंतर्यामी हो तो मैं पृथ्वी हूँ इस प्रकार अपने को जानता उसी प्रकार अदृष्ट और वह अदृष्ट और अश्रुत है इत्यादि व्यपदेश रूपादि रहित होने से परमात्मा में ही युक्त है शरीर और इंद्रिय रहित परमात्मा में नियमकत्व नहीं हो सकता ऐसा जो कहा गया है वह दोष नहीं है क्योंकि जिसका वह नियमन करता है उनके शरीर और इंद्रियो से ही वह शरीर और इंद्रियो वाला हो सकता है उसका भी दूसरा नियंत्र हो इस प्रकार अनवस्था दोष यहाँ संभव नहीं है क्योंकि वस्तुतः भेद का अभाव है अभेद होने पर ही अनवस्था दोष की उपभत्ति होती है इसलिए परमात्मा ही अंतर्यामी है सूत्र उन्नीसवा न स्मारतम तदर्मालापात न स्मारतम तदर्माभिलात सूत्रार्थ सांख्य स्मृति कल्पित प्रधान न अंतरिया नहीं हो सकता पत, पत क्योंकि श्रुति में प्रधान से भिन्न चेतनिष्ठ दृष्टत्व श्रोतृत्व आदि धर्मों का अभिधान है यह ठीक है परंतु सांख्य शास्त्र से कल्पित प्रधान में भी अदृष्टत्व आदि धर्म उपन्न होते हैं क्योंकि सांख्यवादियों ने प्रधान को रूप आदि रहित स्वीकार किया है और तर्कम जो तर्क का विषय नहीं है रूप आदि रहित होने से नेत्र आदि इंद्रियों का विषय नहीं है और जड़ होने से चारों दिशाओं में व्याप्त है ऐसा स्मृतिकार कहते हैं सब विकारों का कारण होने से इसमें भी नियंत्रित्व युक्त होता है इसलिए इसलिए प्रधान अंतर्यामी शब्द वाच्य है क्ष इस सूत्र से यद्यपि प्रधान का निराकरण किया गया है तो भी यहाँ ब्राह्मण में शब्द वाच्य नहीं हो सकता किससे इससे कि उनमें न रहने वाले धर्मो का कथन है यद्यपि अदृष्टत्व आदि धर्मों का व्यपदेश कथन प्रधान में संभव है तो भी दृष्टत्व आदि संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रधान को रूप से स्वीकार किया है, है परंतु दृष्टा है वह अश्रुत है परंतु श्रोता है अविज्ञाता है, है, है, है परंतु विज्ञाता है ऐसा है, वाक्य शेष है प्रधान में आत्मत्व भी उपन्न नहीं है यदि आत्मत्व और दृष्टत्व आदि धर्मों के असंभव से अंतर्यामी शब्द से प्रधान को स्वीकार ग्रहण नहीं किया जाता तो शारीर अंतर्यामी हो क्योंकि जीव चेतन होने से दृष्टा श्रोता मनता और विज्ञाता है और प्रत्येक है और धर्म और अधर्म के फलोपभोग की उपवत्ति से वह अमृत है अर्थात नाश रहित होने से कर्मफल का उपभोग हो सकता है अदृष्टित्व आदि धर्म भी जीवों में सुप्रसिद्ध है क्योंकि न दृष्टि दृष्टारं पश्ये बुद्धि परिणाम को तुम उस दृष्टि से नहीं देख सकोगे इत्यादि श्रुतियों से दर्शन आदि क्रिया की प्रवृत्ति का कर्ता में विरोध है अर्थात दर्शनकर्ता दर्शन क्रिया का विषय नहीं होता शरीर और इंद्रिय समूह का नियमन करना उसका स्वभाव है क्योंकि वह भुगता है इससे जीवात्मा ही अंतर्यामी है इसके उत्तर में कहते हैं सूत्र अपि अपि उभये ही एनम अधी यते। शारीर शारीर उधीये सूत्रार्थ। शरीर जीव भी अंतर्यामी नहीं है ही यता क्योंकि उभये अपि काणव और मध्य शाखा वाले भी अंतर्यामी से नियम्य होने के कारण एनम जीव को अंतर्यामी से भिन्न कहते हैं। इसलिए में प्रतियमान अंतर्यामी परमात्मा ही है इस सूत्र में न ही पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति अध्याहार है शारीर जीव का अंतर्यामी होना इष्ट नहीं है क्योंकि धर्म उसमें उसमें संभव है तो भी घटाकाश के समान उपाधि शरीर से परिछिन्न होने के कारण सब प्रकार से पृथ्वी आदि के भीतर रहने की अथवा नियमन करने की सामर्थ्य नहीं है दूसरी बात यह भी है कि काणव और माध्यमिन दोनों शाखा वाले अंतर्या से भिन्न रूप से जीव का पृथ्वी आदि के समान अधिष्ठान आश्रय रूप से एवं नियम्य रूप से अध्ययन करते हैं काणव यो विज्ञाने तिष्ठन जो विज्ञान में रहकर और माध्यम दिन यह आत्मने तिष्ठन जो आत्मा में रहकर इस प्रकार अध्ययन करते हैं यह आत्मने तिष्ठन इस पाठ में तो आत्म शब्द जीव का वाचक है जो विज्ञाने तिष्ठन इस पाठ में भी विज्ञान शब्द से शारीर जीव का कथन है कारण की शारीर विज्ञानमय है इससे यह सिद्ध होता है कि शारीर से भिन्न अंतर्यामी ईश्वर है परंतु जो यह ईश्वर अंतर्यामी और दूसरा जो यह शरीरादि संघात का स्वामी जीव यह दोनों द्रष्टा एक शरीर में कैसे रहते हैं यदि सिद्धांती कहे कि दोनों द्रष्टाओं के एक शरीर में रहने में क्या अनुपत्ति है पूर्व पक्षी अनुपत्ति यह है कि नान्यस्थी द्रष्टा इससे भिन्न द्रष्टा नहीं है इत्यादि श्रुति वचनों से विरोध होगा क्योंकि श्रुति प्रकृत अंतर्यामी से भिन्न दृष्टा श्रोता मन्ता और विज्ञाता आत्मा का निषेध करती है ईश्वर से भिन्न दूसरे नियंता के प्रतिषेध के लिए यह वचन है ऐसा यदि कहो तो युक्त नहीं है क्योंकि यह दूसरे नियंता का प्रसंग नहीं है और किसी विशेष नियंता का श्रवण भी नहीं है अर्थात नान्यवतोवस्थी दृष्टा इस श्रुति में साधारण रूप से अन्य दृष्टा का निषेध किया गया है किंतु अन्य नियंत्रता का निषेध नहीं किया गया है सिद्धांति इस पर कहते हैं जीव और अंतर्यामी का यह अविद्या से उप, उपस्थापित शरीर इंद्रिय रूप अपेक्षा से है परमार्थता नहीं है वस्तुतः एक ही है दो का संभव नहीं है इसमें एक में ही भेद व्यवहार उपाधिकृत है यथा घटाकाश और महाकाश में उपाधिकृत भेद व्यवहार होता है इस कल्पित उपाधि से न्याता की भेद प्रतिपादक श्रुतिया प्रत्यक्षादी प्रमाण संसारानुभव विधि प्रतिषेध शास्त्र यह सब उपन्न होते हैं उसी प्रकार द्वैत सा होता है, वहां स्वयं अन्य हो अन्य को है। यह श्रुति अभिद्या विषय में सब व्यवहारों को दिखलाती है और ये ज्ञान काल में आत्मज्ञानी को सब आत्मा ही हो गया वहां कौन दृष्टा किस कारण से किस विषय को देखे यह श्रुति विद्या विषय में सब व्यवहारों का निषेध करती है अधिकरण छठा अदृश्यवाधिकरण सूत्र इक्कीस बाईस और तेईस सूत्र इक्कीस व अदृश्यवादि गुण सूत्रार्थ धर्मोक्ति सूत्र्थ अदृश्यवादिगुणक यदृश्य अग्रा्यम इदिश्रुति में उक्त गुणवाला भूतयोनी परमात्मा ही है प्रधान धर्मोक् क्योंकि यद सर्वित इत्यादिश्रुति में उसके धर्मों का ही कथन है हैथ पराया अपर विद्या के कथन कथना अब पराविद्या कही जाती है जिससे वक्ष्यमाण विशेष विशेष उस अक्षर का ज्ञान प्राप्त होता है वह जो अदृश्य ज्ञानेन्द्रिय का अविषय अग्राह्य कर्मेंद्रिय का अविषय अगोत्र अवर्ण ब्राह्मण आदि जाति रहित अथवा शुक्लत्व आदि वर्ण रहित चक्षु और श्रोत रहित अपाणिपाद कर्मेन्द्रिय रहित, नित्य विभु सर्वगत अविनाशी है विद्वान लोग भूतों के अदृश्यदिगुण वाला भूतयोनि क्या प्रधान है या जीव है अथवा परमेश्वर पूर्व पक्षी इन तीनों में से अचेतन प्रधान भूत योनि हो यह युक्त है क्योंकि जगत के कारण भूत योनि में अचेतन का ही दृष्टान्त रूप से ग्रहण किया गया है यथा और निगल जाती है जैसे पृथ्वी होती है और जैसे से केश एवं लोम उत्पन्न होते है। उसी प्रकार उस अक्षर से यह सारा विश्व प्रकट होता है परंतु मकड़ी और पुरुष इन दोनों चेतनों का यह दृष्टान्त रूप से ग्रहण किया गया है पूर्व पक्ष यह नहीं ऐसा हम कहते हैं केवल चेतन ही यहाँ तंतु का अथवा केश लोम का कारण नहीं है किंतु चेतन से और चेतन मकड़ी का शरीर ही तंतु का कारण है और पुरुष शरीर केश लोमों का कारण है, यह प्रसिद्ध है किंच पूर्वाधिकरण में अदृष्टत्व आदि धर्मों का कथन प्रधान में संभव होने पर भी दृष्टत्व आदि धर्मों का कथन असंभव होने के कारण प्रधान स्वीकार नहीं किया गया परंतु यहाँ तो अदृष्ट अदृश्यत्व आदि धर्म प्रधान में संभव है और किसी भी विरुद्ध धर्म का अभिधान नहीं है यदि कहो कि यह सर्वज्ञ सर्वित यह वाक्यशेष अचेतन प्रधान में संभव नहीं है तो प्रधान संपूर्ण भूतों का कारण है। यह प्रतिज्ञा कैसे हो सकती है उत्तर में पूर्व पक्षी कहते हैं यद अक्षरम अभिगम्य जिससे अक्षर अभिगत ज्ञात होता है जो वह अदृश्य है इस प्रकार अक्षर शब्द से गुण विशिष्ट भूत का श्रवण करा अक्षरात अक्षरात परा। सबसे उत्कृष्ट उस अक्षर से भी जो उत्कृष्ट है इस प्रकार श्रवण कराएगी इस मंत्र में जो अक्षर से पर श्रुत है वह सर्वज्ञ सर्वविद हो सकेगा अक्षर शब्द से निर्दिष्ट भूत योनि तो प्रधान ही है यदि योनि शब्द निमित्तवाचक माने तो शारीर जीवात्मा भी हो सकता है क्योंकि उसके धर्म अधर्म से भूत समूह की सृष्टि होती है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं अदृश्य अदृश्यवादी गुण जो भूतों का कारण है वह परमेश्वर ही है अन्य नहीं यह कैसे जाना जाए धर्मोक्ति से यहाँ यह सर्वज्ञ सर्ववित इस वाक्य शेष से परमेश्वर के ही धर्म सर्वज्ञवादि धर्म कहे हुए दिखे जाते हैं और अवचेतन प्रधान में अथवा उपाधि से परिचिन दृष्टि नहीं है परंतु अक्षर शब्द से भूतों के से पर, परमेश्वर में ही वह सर्वज्ञत्व सर्ववेतृत्व है भूत योनि में नहीं अर्थात सर्वज्ञत्व और सर्ववेतृत्व भूत योनि विषयक नहीं है ऐसा पीछे कहा गया है इस पर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अक्षर से यह विश्व उत्पन्न होता है इस प्रकार यह उत्पद्यमान प्रपंच के प्रतिकारण रूप से कर उसके आगे भी यह सर्वज्ञ सर्ववित जो सर्वज्ञ और सर्ववित है जिसका ज्ञान है उससे यह कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ और यज्ञ दत्त नाम शुक्ल नीलादि रूप और व्रीही यदि अन्न उत्पन्न होता है इस प्रकार श्रुति उत्पाद्यमान प्रपंच के प्रति कारण रूप से ही सर्वज्ञ का निर्देश करती है इससे प्रतीत होता है कि समान निर्देश से विषय होने के प्रकृत के कारण अक्षर भूतयोनि ही सर्वज्ञत्व और सर्ववेतृत्व धर्म कहे गए हैं। है। यह भी प्रकृत भूतयोनि अक्षर से पर कोई अभेद नहीं है यह कैसे जानते हो येनाक्षरम जिस विद्या शिष्य सत्य और अक्षर पुरुष को जाने उस ब्रह्म विद्या को आचार्यूप से कहे इस प्रकार गुणों से संपन्न अक्षर के वक्तव्य प्रतिज्ञा की है अर्थात इससे ज्ञात होता है कि भूतयोनि अक्षर से पर कोई नहीं है तब अक्षरा परत पर यह व्यपदेश कैसे किया जाता है इसको अगले सूत्र में कहेंगे किंच यहाँ दो विद्याएं जानने योग्य कही गई है परा और अपरा इनमें अपरा विद्या कहकर अथ पराया अपरा के निरूपण परा विद्या कहते हैं जिससे वह अक्षर अधिगत होता है इत्यादि कहते हैं यहाँ विद्या के विषय रूप से अक्षर सुना जाता है यहाँ यदि परमेश्वर से भिन्न अदृश्यत्वादि गुण विशिष्ट अक्षर की कल्पना करें तो यह पराविद्या न होगी निश्चय अभ्युदय और निश्रेयस के फल की अपेक्षा विद्याओं में यह परा और अपरा विभाग की कल्पना की गई है प्रधान विद्या मोक्ष फल वाली है ऐसा किसी ने भी स्वीकार नहीं किया है और तुम्हारे मत में भूत योनि अक्षर से पर परमात्मा का प्रतिपादन किया जाता है इससे तुम्हें तीन विद्याओं की प्रतिज्ञा करनी चाहिए परंतु यहाँ जानने योग्य दो ही विद्या है विज्ञान से सर्व विज्ञान की अपेक्षा सर्वात्मक ब्रह्म की विवेक्षा करने पर संभव हो सकती है अचेतना मात्र के एक आश्रय प्रधान अथवा भोग्य से भिन्न भोक्ता की विवेक्षा होने पर संभव नहीं है और सब्रह्म विद्याम उसने अपने ज्य पुत्र अथर्वा को समस्त विद्याओं की आश्रयभूत ब्रह्म विद्या का उपदेश किया इस प्रकार ब्रह्म विद्या का प्रधान रूप से आरंभ कर पर और अपर का विभाग कर, परा विद्या को अक्षर का कराने वाली दिखलाते हुए वह ब्रह्म विद्या है ऐसा श्रुति दिखलाती है और उस विद्या से अधिगम्य अक्षर को यदि ब्रह्म स्वीकार न करे तो उसका ब्रह्म विद्या यह नाम बाधित हो जाएगा अपरा कर्म विद्या का ब्रह्म विद्या के उपक्रम में ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए उपन्यास किया गया है क्योंकि ज्ञान बाह्य होने से अवर निकृष्ट कर्म आश्रित कहा गया है वे सोलह ऋत्विक अर्थात यजमान और यजमान पत्नी ये अठारह यज्ञ रूप यज्ञ यग्य के साधन अस्थिर एवं नाशवान बतलाए गए है जो मूढ़ यही श्रेय है इस प्रकार इसका अभिनंदन करते हैं वे फिर भी जरा मरण को प्राप्त होते हैं इत्यादि कथन है। और कर्म से संपादित लोगों की परीक्षा कर ब्राह्मण निर्वेद वैराग्य को प्राप्त हो क्योंकि संसार में नित्य पदार्थ नहीं है और कृत अनित्य से प्रयोजन क्या है अतः उस नित्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह मुमुक्षु पुरुष हाथ में संविधा लेकर श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जावे यह श्रुति इस प्रकार अपरा विद्या की निंदा कर उससे पुरुष का पराविद्या में अधिकार दिखलाती है जो यह कहा गया है कि पृथ्वी आदि अवचेतन पदार्थों का दृष्टांत रूप से ग्रहण करने पर दार्टान्तिक भी अवचेतन भूत योनि होना चाहिए वह ठीक नहीं है क्योंकि दृष्टान्त और दार्टान्तिक की परमांश में पूर्ण रूप से समानता हो ऐसा नियम नहीं है स्थूल पृथ्वी आदि दृष्टान्त रूप से ग्रहण किए गए हैं। इसलिए दाष्टानिक भूतयोनि भी स्थूल ही हो ऐसा नहीं माना जा सकता इस पूर्वक रीति से अदृश्यत्वादि गुण वाला भूत परमेश्वर ही है सूत्र बाईसवा विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च नेतरऊ विशेषण भेद न विशेषणेद व्यपदेशाऊेषण और भेद के व्यपदेश प्रधान नहीं और इस हितु से भी परमेश्वर ही भूतयोनि है अन्य दो जीव तथा प्रधान नहीं है किससे? इससे, इससे कि विशेषण और कथन है। ही वह अक्षर ब्रह्म निश्चय ही अमूर्ता, बाहर भीतर विद्यमान जन्म अप्राण मनरहित विशुद्ध एवं श्रेष्ठ अक्षर से भी उत्कृष्ट है यह प्रकृति श्रुति प्रकृत भूत को जीव से विलक्षण रूप से विशेषित करती है निश्चय है। ये विद्या से उपस्थापित नाम रूप परिच्छि अभिमान करने वाले और उनके जड़वादी धर्मों की अपने में कल्पना करने वाले जीव में उपपन्न नहीं होते इसलिए साक्षात उपनिषद प्रतिपाद्य पुरुष ही यह कहा जाता है इसी प्रकार अक्षरा परत पर यह श्रुति प्रधान से भी प्रकृत भूत योनि का भिन्न रूप से विपदेश करती है जो अव्याकृत नाम रूप जगत के कारणभूत ईश्वर की शक्ति रूप है जिसमें भूतों के संस्कार विद्यमान है चिन्मात्र ईश्वर जिसका आश्रय है उसी का उपाधि भूत सर्व विकार से परे जो अविकार अक्षर है उस परसे पर से पर ईश्वर है इस पर श्रुति भेद से व्यापेश होने के कारण परमात्मा को ही यह विवक्षित रूप से दिखलाती है यहाँ प्रधान नाम वाला कोई स्वतंत्र पदार्थ मानकर उससे पृथक ईश्वर का व्यपदेश है ऐसा नहीं कहा गया है तब क्या कहा गया है यदि कल्पमान प्रधान की श्रुति के अविरोध से अव्याकृत आदि शब्द वाच्यभूत सूक्ष्म रूप से कल्पना की जाती है तो ऐसी कल्पना करो इस भेद व्यपदेश से भूत योनि परमेश्वर ही है ऐसा यहाँ श्रुति और स्मृति में प्रतिपादन किया गया है सूत्र तेईसवा और परमेश्वर भूतयोनि कैसे है रूपोपन्याचपोपन्या रूपो सूत्रार्थ अग्निमूर्धा अग्निर्मूर्धा इत्यादि श्रुति से सर्वात्मक के उपन्यास से भी भूतयोनि परमेश्वर ही है भाषा और अक्षरा परत पर इसके अनंतर इस इस अक्षर पुरुष से उत्पन्न होता है इस प्रकार प्राण से लेकर पृथ्वी सब तत्वों की सृष्टि उसी सर्व विकारात्मक पर कथन का विषय रूपको को अग्नि जो लोक जिसका सिर है चंद्रमा और सूर्य नेत्र है दिशा श्रोत्र है प्रसिद्ध वेदवाणी है वा, वायु प्राण है विश्व हृदय है और जिसके चरणों से पृथ्वी प्रकट हुई है अर्थात पाद पृथ्वी है वह देव सब भूतों का अंतरात्मा है इस प्रकार हम देखते हैं यह कथन परमेश्वर में ही युक्त है क्योंकि वह सब विकारों का कारण है अल्प महिमा वाले जीवात्मा में यह रूपोपन्यास संभव नहीं है प्रधान में भी यह रूपोपन्यास संभव नहीं है क्योंकि इन दोनों में सर्वभूतांतरात्मत्व संभव नहीं है इससे ऐसा व्यतीत होता है कि परमेश्वर ही भूत है अन्य दो शारीर और प्रधान नहीं है परंतु यह कैसे ज्ञात होता है कि यह का है प्रकृत का रूपोपन्यास है, अनुकर्षण ग्रहण है भूत योनि को प्रस्तुत कर इतस्मा जायते प्राण यूतांतरात्मा यह श्रुति वचन भूत योनि विषयक ही है जैसे उपाध्याय को प्रस्तुत उद्देश्य कर कहा गया उसके पास अध्ययन करो यह वेद और वेदांग का पारंगत विद्वान है यह वचन उपाध्याय विषय होता है वैसे ही परंतु अदृश्यत्व आदि गुण वाले भूत का मूर्तिमान रूप कैसे संभव है से से यह कहा गया है, है। विग्रहवत्व शरीरवाला की नहीं, नहीं इसलिए दोष नम, मैं, मैं क्षक हूँ इत्यादि के समान पुनः दूसरे ऐसा मानते हैं यह का रूपोपन्यास नहीं है क्योंकि इसका जायमान रूप से उपन्यास है तस्मात जा इस अक्षर पुरुष से प्राण मन संपूर्ण इंद्रिया आकाश वायु तेज जल और विष्ण को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है इस प्रकार मंत्र में से का जायमान से निर्देश किया है और आगे भी तस्माद्नि सूर्य जिसकी संविधा है वह अग्नि जो लोक उस पुरुष से उत्पन्न हुआ है यहाँ से लेकर अतच्च और इसी से संपूर्ण औषधिया और रस उत्पन्न हुए यहाँ तक जायमान रूप से ही निर्देश करेगी तो यही मध्य में अकस्मा का परिसमाप्ति कर सर्वात्मता का सर्वात्म का भी उपदेश करेगी हम श्रुति और स्मृति में त्रिभुवन शरीर वाले प्रजापति के निर्दिश्यमान जन्मादि को पहले हिरण नगर का, का उत्पन्न हुआ उत्पन्न होकर वह भूत समूह का एकमात्र अधिष्ठा हुआ उसने जो लोग और पृथ्वी को धारण किया उसे एक प्रजापति देव की हवी से परिचर्या करे, इस प्रकार उपलब्ध करते हैं इस समा अर्थ है तथा सबई शरीर निश्चय ही वह सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने के कारण प्रथम शरीरी एवं प्रथम पुरुष कहलाता है भूतों का आदि कर्ता वह ब्रह्मा पहले पहल उत्पन्न हुआ विकार पुरुष किरण्य गर्भ ही सब भूतों का अंतरत्मा हो सकता है क्योंकि वह प्राण रूप से सब भूतों में शरीर में स्थित है इस पक्ष में पुरुष एवेदम विश्वम कर्म पुरुषी यह सब प्रपंच कर्म तप ज्ञान और इसका फल रूप है इत्यादि सर्वात्मकत्व का उपन्यास परमेश्वर की प्रतिपत्ति के लिए है ऐसी व्याख्या करनी चाहिए अधिकरण सातवा वैश्वानराधिक सूत्र से बत्तीस सूत्र चौबीस वैश्वानर साधारणशब्द विशेषा सूत्र वैश्वानर यस्वेतमेव इत्यादि श्रुति में प्रतीयमान वैश्वानर परमात्मा ही है साधारण शब्द विशेषात क्योंकि यद्यपि यह साधारण वैश्वानर शब्द वैश्वाण् और सूर्य का प्रतिपादक है एवं आत्म शब्द जीव तथा परमात्मा का प्रतिपादक है तो भी मूर्ध सुतेजा यह विशेष परमात्मा में ही संभव हैत्मा हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या है ऐसा और आत्माना इस प्रकार आप आप आत्मा को जानते हैं उसी का आप हमारे कीजिए ऐसा उपक्रम कर सूर्य वायु आकाश जल और पृथ्वी में से सुतेजत्वादि गुण विशिष्ट एक एक उपासना की निंदा कर और विश्वानर के प्रति इसके मूर्धादि भाव का उपदेश कर श्रुति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 देह का मध्य भाग बहुल आकाश है बस्ती मूत्र स्थान ही रईि जल है पृथ्वी दोनों चरण है, है, वक्षस्थल वेदी है। लोम दर्भ है हृदय गारहनि है मन अनवाह अनवाहार्य पचन है और मुख आहवनीय है इत्यादि कहती है, है। यह संचय होता है कि क्या वैश्वानर शब्द से जठराग्नि का उपदेश किया जाता है अथवा भूताग्नि का अथवा तद अभिमानी देवाना देवता का अथवा जीव का अथवा परमेश्वर का परंतु यहाँ संचय होने के होने का कारण क्या है संचय होने का कारण विषय वाक्य में वैश्वनर और आत्मशब्द है शब्द का प्रयोग है एवं जीव और परमेश्वर में साधारण रूप से आत्मशब्द का प्रयोग है उसमें किसका ग्रहण करना उचित है और किसका त्याग ऐसा संचय होता है तब क्या प्राप्त होता है पूर्व पक्षी उन तीनों में से जठराग्नि का निश्चय होता है क्योंकि उसमें ही कहीं कहीं अयम है, है, जो यह के भीतर जिससे कि यह अन्न जो भक्षण किया जाता है वह पकाया जाता है इत्यादि श्रुति में विशेष रूप से वैश्वानर शब्द का प्रयोग देखने में आता है अथवा केवल भूताग्नि हो क्योंकि उनमें भी विश्वस्मा अग्नि सब भूतों में सब के लिए देवताओं ने वैश्वानर अग्नि सूर्य को दिन दिन का चिन्ह बनाया क्योंकि होने पर ही व्यवहार होता है इत्यादि श्रुति में वैश्वानर शब्द का सामान्य रूप से प्रयोग देखने में आता है अथवा अग्नि शरीर वाला देवता हो सकता है क्योंकि उसमें भी वैश्वानर शब्द का प्रयोग देखने में आता है वैश्वानरस्य सुमित हम वैश्वानर की सुमित में रहे क्योंकि वह सुख देने वाला का राजा है और श्री उसके इत्यादि श्रुति से ऐश्वर्य आदि युक्त देवता के लिए वैश्वानर शब्द का प्रयोग संभव है यदि आत्मा वैश्वानरम आत्म शब्द के समानाधिकरण के और कोण आत्मा किम ब्रह्म इस प्रकार उपक्रम में केवल आत्मशब्द का प्रयोग होने के कारण और आत्मशब्द के बल से वैश्वानर शब्द अग्नि आदि छोड़कर आत्मा के लिए है ऐसा कहो तो भी जीवात्मा आत्मा हो सकता है क्योंकि भोक्ता होने के कारण वह वैश्वानर के समीप है और दूसरी बात यह है कि प्रादेश मातरम इस विशेषण का उस उपाधि परिचिन्न जीव में संभव है इसलिए वैश्वानर परमेश्वर नहीं है सिद्धांति ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर यह कहते हैं वैश्वान परमात्मा ही हो सकता है किससे किससे कि साधारण शब्दों का विषय है अग्नि आदि अर्थों में समान प्रयोग दिखाई देने पर परमात्मा के अर्थ में साधारण समान शब्दों का विशेष साधारण शब्द विशेष कहलाता है यद्यपि आत्मा और वैश्वानर ये दोनों शब्द साधारण शब्द है वैश्वानर शब्द तो जठराग्नि भूताग्नि और देवता इन तीनों में समान है और आत्म शब्द जीवात्मा परमात्मा इन दो अर्थों में समान है तो भी तस् हा उस आत्मा रूपी का मूर्धा अति तेजस्वी है इत्यादि विशेष देखने में आता है जिससे कि आत्म शब्द और वैश्वान शब्द परमेश्वर परक स्वीकार किए जाते हैं सबका कारण होने से दुमत्वादि गुण विशिष्टम अधिदेव त्रिभुवन रूप विराट अवस्था को प्राप्त हुआ परमेश्वर ही ध्यान उपासना के लिए प्रत्येगात्म रूप से यहाँ है ऐसा अवगत होता है क्योंकि वह कारण है कारण ही कार्यगत सब अवस्थाओं से अवस्था वाला होता है इसलिए परमेश्वर के दुलों का लिए अवयव हो सकते हैं सर्वेशु जो कोई इस प्रादेश मात्रा वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है वह समस्त लोगों में वह सब भूतों में और समस्त आत्माओं में अन्न करता है अर्थात इनके आश्रित सब फलों को प्राप्त कराता है इस प्रकार सब लोग आदिमाण फल परम कारण परमेश्वर के परिग्रह से ही संभव है एवं सर्वे उसी प्रकार प्रकार जो इस प्रकार जानने वाला होकर अग्निहोत्र करता है उसके सब पाप भस्म हो जाते हैं इस प्रकार उस वैश्वान ज्ञाता के समस्त पाप नाशका श्रवण श्रुति और कोन आत्मा कि इस प्रकार आत्मा और ब्रह्म शब्दों से उपक्रम ये सब लिंग परमेश्वर का ही ज्ञान कराते हैं इसलिए परमेश्वर ही वैश्वान रहे सूत्र पच्चीसवाणम अनुमान सियादी स्मरियमाण अनुम इति स्मरियमाण ऐसे ऐसा इत्यादि स्मृति प्रतिपादित त्रैलोक्यात्म रूप अपनी अपनी मूलभूत श्रुति का अनुमान कराता कर इससे भी परमेश्वर ही वैश्वानर है क्योंकि उसका अग्निमुख है जिलोकमूर्धा है इस प्रकार यह स्मृति भी परमेश्वर के ही त्रैलोक्यात्म रूप का करती है। यस्या आस्यम जिसका है, दिलोक मस्तक है, आकाशना भी पृथ्वी चरण सूर्य नेत्र और दिशा श्रोत्र है उस आत्मा को नमस्कार है इस प्रकार यह स्मरियमाण रूप भी अपनी मूलभूत श्रुति का अनुमान कराता हुआ उस वैश्वान शब्द के परमेश्वर परक होने में अनुमान लिंग ज्ञापक है अर्थ रूप परमेश्वर का द्यापक है। इससे भी वैश्वानर परमेश्वर ही है यह अर्थ है यद्यपि तस्म लोकात्मने न यह स्तुति है तथापि मूलभूत वेदवाक्य के अभाव में इस प्रकार सम्यक रूप से स्तुति भी नहीं हो सकती दाम मूर्धानम विद्वान लोक जो लोग जिसका मस्तक आकाश नाभी चंद्र सूर्य नेत्र दिशाएं श्रोत्र पाद कहते हैं वह अचिंत्यात्मा संपूर्ण भूतों का परिणता है ऐसा जानो इस प्रकार की स्मृति भी यह उदाहरण रूप से देनी चाहिए सूत्र छब्बीसवा च नेति चेन्न तथा दृष्ट्युपदेशदसंभवात्षम चैनम शब्देभ्यतिष्ठा चेत नृष्टुपदेश पुरुषम अपि असंभवात्षमत सूत्र शब्दादि एशो अग्निवैश्वानर हृदय गार्य पत इस प्रकार वैश्वानर शब्द से जठराग्नि आदि तीन अग्नियों की कल्पना की गई है वह प्राण आहुति का आधार कहा गया है च और अंत प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित वेद इस प्रकार श्रुति से वैश्वानर की अंतर कही गई है अतः न वैश्वानर शब्द से परमात्मा का ग्रहण युक्त नहीं है इति ऐसा यदि तो दृष्टिपदेशात क्योंकि जठराग्नि में ब्रह्म दृष्टि का उपदेश है तथा असंभवात उसका द्वलोक मस्तक सूर्य नेत्र है यह भी उसमें संभव नहीं है इसके अतिरिक्त वाचस एनम वैश्वानर को पुरुष में पुरुष रूप से भी अधीयते वर्णन करते हैं इसलिए यहां वैश्वानर शब्द से परमेश्वर का ही ग्रहण है भाषण पूर्व पक्षी कहता है कि वैश्वानर परमेश्वर नहीं हो सकता किस से इससे की शब्दादि और अंत प्रतिष्ठान है प्रथम तो शब्द वैश्वानर शब्द का परमेश्वर में प्रयोग ही संभव नहीं है कारण की वह अन्य अर्थों में रूढ़ है तथा तो है अग्नि इस श्रुति में शब्द के साथ वैश्वान शब्द का प्रयोग होने से अग्नि शब्द का प्रयोग परमेश्वर में संभव नहीं है सूत्र भागस्थ आदि शब्द आदिभ्यो इसमें आदिशब्द से हृदय गारहपत्य हृदय है इत्यादि तीन अग्नियों की कल्पना की गई है और तद्यत भक्तम भोजन काल में जो अन्न पहले प्राप्त हो उसका हवन करना चाहिए इत्यादि प्राणा प्राणाहूति कि वैश्वानर में अधिकरणता कही गई है इन हेतुओं से वैश्वानर शब्द से जठराग्नि समझनी चाहिए उसी प्रकार पुरुषे अंत प्रतिष्ठित वेद पुरुष देह के भीतर स्थित को वह जानता है वह भीतर स्थिति की श्रुति भी है वह जठराग्नि में संभव है जिसकी अति तेजस्वी है इत्यादि विशेष रूप कारण से परमात्मा है ऐसा जो कहा गया है इस पर हम पूर्व पक्षी कहते हैं परमात्मा का विशेष मूर्धत्वादी तथा जठराग्नि का विशेष होमाधारत्वादि इन दोनों प्रकार के विषयों का यहाँ प्रतिपादन होने से परमेश्वर विषय विशेष का ही ग्रहण करना चाहिए और जटवाग्नि विषय विशेष का ग्रहण नहीं करना चाहिए ऐसा निर्णय कैसे किया अथवा भीतर बाहर रहे भी द्विलोक आदि के साथ संबंध जो भानुना प्रतिबिंब जिससे भूताग्नि ने इस पृथ्वी द्वुलोक और अंतरिक्ष व्याप्त किया है इत्यादि मंत्र से अवगत होता है अथवा भूताग्नि जिसका शरीर है उस देवता के ऐश्वर्य योग से अवयव हो सकते हैं इसलिए वैश्वानर परमेश्वर नहीं है सिद्धांति इस पर कहते हैं यह कथन ठीक नहीं है है क्योंकि उस प्रकार की दृष्टि का उपदेश श्रुति स्थित वैश्वानर शब्द आदि कारणों से परमेश्वर का निराकरण करना ठीक नहीं है क्योंकि उस प्रकार की अर्थात जठराग्नि का त्याग न करने वाली दृष्टि का उपदेश है, है, है। मनोब्रह्मी उपासित तो मन ब्रह्म है ऐसी उपासना करो इत्यादि के समान यहाँ परमेश्वर की दृष्टि का जाठर वैश्वानर में उपदेश किया गया है अथवा भारूप, भारूप है इत्यादि के समान जाठर वैश्वानर उपाधि वाला परमेश्वर यहाँ द्रष्टव्य रूप से उपदिष्ट है यदि यहाँ परमेश्वर विवक्षित न हो तो केवल जठराग्नि ही विवक्षित हो तो मूर्ध व इत्यादि विशेषो का असंभव ही हो जाएगा देवता और का करने से भी जो इस विशेष का उपादन जिस तरह से नहीं हो सकता वह सब अगले सूत्र में कहेंगे और यदि केवल जठराग्नि ही विवक्षित हो तो उसमें पुरुष शरीर के भीतर स्थिति मात्र संभव हो सकेगी पुरुषत्व नहीं और स एशो अग्नि जो पुरुष है वह यह वैश्वानर अग्नि है और इस वैश्वानर अग्नि को इस प्रकार पुरुष सदृश और पुरुष के भीतर रहने वाला जानता है वह सर्वत्र भोग करता है इस यश रखा वाले वैश्वान का पुरुष रूप से भी अध्ययन करते हैं सर्वात्मक होने से परमेश्वर में पुरुषत्व और पुरुष के अंदर प्रतिष्ठित्व स्थिति ये दोनों उपपन्न होते हैं और जो लोग पुरुष विधमअपी इस प्रकार सूत्र के अंतिम भाग का पाठ स्वीकार करते हैं उनके मत में यह अर्थ है केवल जठराग्नि का ग्रहण करें तो उसमें पुरुष के अंदर प्रतिष्ठितत्व मात्र संभव होगा पुरुष सदृशत्व नहीं किंतु पुरुष विधम जो इसे पुरुष सादृश और पुरुष के अंतर प्रतिष्ठित जानता है इस प्रकार वायसनीय शाखा वाले इसका पुरुष सदृश रूप से भी अध्ययन करते हैं जो द्युमूर्धत्वादी से लेकर पृथ्वी पर्यंत यह और जो से लेकर चुबुक प्रतिष्ठ पर्यंत जो प्रसिद्ध पुरुष सदृशत्व है वह प्रकरण से ग्रहण किया जाता है सूत्र अतः एव न देवता भूत अतः एवं न देवता भूतम् सूत्रार्थः अतः भूतम चूत्र आदि धर्मों के मंत्र में भूताग्नि का भी दुड़ोप आदि के साथ संबंध देखने में आता है इसलिए मूर्धव सुतेजा इत्यादि अवयव कल्पना उसी में होगी अथवा उस शरीर वाले देवता में ऐश्वर्य भोग से उक्त अवय कल, कल्पना होगी ऐसा जो कहा गया है उसका परिहार करना चाहिए इस पर कहते हैं अतः उत्तर उक्त हेतुवसे ही वैश्वान क्योंकि औष्ण प्रकाश मात्रात्मक भूताग्नि में दुमत्वादि कल्पना युक्त नहीं है क्योंकि विकार अन्य विकार का आत्मा स्वरूप भी नहीं हो सकता तथा ऐश्वर्य योग होने पर भी देवता में ज्योमूर्धत्वादी कल्पना संभव नहीं है कारण कि वह किसी का उपादान कारण नहीं है और उसका ऐश्वर्य परमेश्वर के अधीन है इन उक्त सभी पक्षों में आत्मशब्द का प्रयोग भी तो असंभव है ऐसा सिद्ध है सूत्र 28 अठाईसवारोधम जयमिनी साक्षाद अपि अविरोधम जयमिनी ही ही, का, मत है कि में शब्द का ही वाचक है पहले अंत प्रतिष्ठत्व आदि वचन के बल से कहा गया है कि जठराग्नि जिसका प्रतीक है अथवा जठराग्नि जिसकी उपाधि है ऐसा परमेश्वर उपास्य है यहां आचार्य अभिमत है कि शब्द से प्रतीक और उपाधि की कल्पना को त्याग कर साक्षात सीधे ही परमेश्वर की उपासना स्वीकार करने में कोई विरोध नहीं है यदि जठराग्नि को स्वीकार नहीं करे तो परमेश्वर में अंत प्रति वचन और शब्द आदि कारण बाधित हो जाएंगे तो इसके उत्तर में कहा जाता है कि अंत प्रतिष्ठित तो विरुद्ध नहीं है क्योंकि पुरुष के और पुरुष के को जानता है यह कथन के अभिप्राय से नहीं कहा गया क्योंकि यह जठराग्नि का प्रकरण नहीं है और अग्नि आदि शब्दों का वाच्य नहीं है तब किस अभिप्राय से कहा गया है मस्तक से लेकर थोड़ी तक पुरुष के अवयव जो प्रकृत पुरुष सदृशत्व कल्पित है उसके अभिप्राय से वेद ऐसा कहा गया है जैसे वृक्ष में शाखा को अंत प्रतिष्ठित हुआ देखता है यह व्यवहार होता है वैसे प्रकृति में है अथवा जिस प्रकृत परमात्मा की अधिद और अध्यात्म पुरुष सदृशत्व उपाधि है उसका उपाधि से रहित जो केवल साक्षी रूप है उसके अभिप्राय से पुरुष विधम पुरुषे अंत ऐसा कहा गया है पूर्वा पर के बल से परमात्मा का ग्रहण निश्चित होने पर वैश्वान शब्द भी किसी योगवृत्ति से परमेश्वर परक ही होगा विश्व नर चकल प्रपंच रूपय नर पुरुष अथवा विश्वेशय नर सब कार्य का करता विश्व ना सब जीव है इसके विश्वान परमात्मा क्योंकि वह परमात्मा सर्वात्मक है पर विश्वानर ही कहता है यहां पर तद्धित राक्षस वायस आदि के समान अग्नि शब्द भी अग्रणी कर्म फल प्राप्ति कराना आदि के योग का आश्रय करने से परमात्मा विषयक ही होगा सर्वात्मक होने से परमात्मा में भी गार्हपथ्य आदि कल्पना और प्राणाहूति का अधिकरण युक्त है वैश्वानर आदि शब्दों से परमेश्वर का परिग्रहण करे तो पुनः प्रादेश मात्रा श्रुति कैसे उपन्न होगी ऐसी आशंका के होने पर उस श्रुति का व्याख्यान करने के लिए सूत्र आरंभ करते हैं सूत्र उनतीसवा अभिव्यक्तरिश्म्य अभिव्यक्त आश्म्य आश्म्य आश्म्य का मत है कि इति प्रादेश मात्र श्रुति अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति के लिए है अर्थात अभिव्यक्ति के अभिप्राय से है निस्सीम सर्वगत परमेश्वर में प्रादेश मात्रत्व कथन अभिव्यक्ति के लिए है उपासकों के लिए परमेश्वर प्रादेश मात्र परिणाम रूप से ही अभिव्यक्त होता है अथवा प्रदेश विशेषो में हृदय आदि उपलब्धि स्थानों में विशेष रूप से अभिव्यक्त होता है इसलिए परमेश्वर में भी प्रादेश मात्र श्रुति अभिव्यक्ति के कारण उत्पन्न होती है ऐसा आचार्य मानते हैं सूत्र तीसवा अनुस्मृते ही अनुस्मृतरी सूत्र्थ अनुस्मृते प्रादेश मात्र परिणाम वाले हृदय में स्थित मन से ध्यय होने के कारण परमेश्वर प्रादेशमात्र कहा जाता है बादरी यह आचार्य बादरी का मत है ना अथवा मनसे इस परमेश्वर का स्मरण किया जाता है इसलिए वह परमेश्वर प्रादेश मात्र कहलाता है जैसे प्रस्थ से नापे हुए जव जव प्रस्थ कहलाते हैं यद्यपि यवों का अपना परिमाण ही प्रस्थ के संबंध से अभिव्यक्त होता है परंतु यहाँ परमेश्वरगत कुछ भी परिमाण नहीं है जो हृदय के संबंध से व्यक्त हो तथापि परमेश्वर के ध्यान में प्रयुक्त हुई प्रादेश मात्र श्रुति का किसी प्रकार आलम्बन हो सकता है इसलिए ऐसा कहा है अथवा सूत्र का दूसरा अर्थ प्रादेश मात्र श्रुति की सार्थक का सार्थकता के लिए प्रादेश मात्र न होने पर भी उस परमेश्वर का प्रादेश मात्र रूप से हृदय में स्मरण करना चाहिए इस प्रकार प्रादेश मात्र श्रुति परमेश्वर के ध्यान के लिए है ऐसा बादरी आचार्य मानते है सूत्र ही ही तथा दर्शयति दर्शयति मस्तक से लेकर ठोड़ी पर्यंत प्रादेश मात्र स्थान में संपत्ति से वैश्वादर को उपास्य प्रतिपादित करने से परमेश्वर में भी मात्रत्व युक्त है ऐसा जैमिनी जैमिनी आचार्य मानते हैं तथा ही दर्शवती वैसे ही वाजसनीय ब्राह्मण भी मस्तक से लेकर ठोड़ी पर्यंत स्थान में वैश्वान का संपादन करते हुए मात्र संपत्ति को परमात्मा में दिखलाता है अथवा प्रादेशमा श्रुति संपत्ति निमित्त का हो सकती है क्योंकि इसी प्रकार समान प्रकरण वाला वाजसनीय ब्राह्मण द्यो आदि लोक से लेकर पृथ्वी पर्यंत त्रैलोक स्वरूप वैश्वानर के अवयव को अध्यात्म अध्यात्मस्तक आदि से लेकर चुभक पर्यत दैहिक अवयवों में संपादन करता हुआ परमेश्वर की प्रादेश मात्र संपत्ति दिखलाता है प्रादेश मात्र पूर्व काल में देवताओं ने ईश्वर को भी संपत्ति उपान उपासना से प्रादेश मात्र के समान जानकर प्राप्त किया जैसे मैं वैश्वान को प्रादेश मात्र संपादन कर सकू वैसे उसको दिलोकादि अवयवों को कहूंगा ऐसा उसने कहा मस्तक का उपदेश कर उसने कहा निश्चय यह मेरा मस्तक भू आदि लोकों से उपरस्थित है अतः दिलोक वैश्वान रहे नेत्रों का उपदेश कर निश्चय यह अत्यंत तेज वाला वैश्वान रहे नासिका का उपदेश कर कहा निश्चय यह भिन्न भिन्न गति वाला वायु वैश्वान रहे मुखस्थ आकाश का उपदेश कर कहा निश्चय यह व्यापक वैश्वान मुखस्थ जल का उपदेश कर कहा निश्चय यह रई रूप जल वैश्वानर है चिबुक का उपदेश कर कहा निश्चय प्रतिष्ठारूप वैश्वानर है मुख के नीचे के भाग को चिबुक अर्थात मुख फलक कहते हैं यद्यपि जैसेमय द्विलोक को प्रतिष्ठात्वर स्थित गुणवाला और आदित्य को सुतेजस्व गुणवाला कहा गया है तथा चांदोग्यमय को गुणवाला और आदित्य को विश्वरूपत्व गुणवाला कहा है तथापि इतने से कुछ हानि नहीं होती क्योंकि प्रादेश मात्र श्रुति समान ही है और सब शाखाओं के प्रतीय मान वैश्वान उपासना समान एक है इसलिए प्रादेश मात्र श्रुति को संपत्ति निमित्त मानना ही विशेष युक्त है यह जयमिनी आचार्य का मत है सूत्र और आमनति जाबल शाखा वाले कहते हैं कि अस्मिन् प्रादेशिक परिमाण में मस्तक और ठोड़ी के मध्य में एनम् परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए जाबाल शाखा वाले इस मस्तक और चिबुक के बीच में परमेश्वर का स्थान कहते हैं यह अनंत अपरिचिन्न अव्यक्त आत्मा है वह जीव में प्रतिष्ठित है वह जीव किस में प्रतिष्ठित है वर्णा और नासिका नासिके बीच में प्रतिष्ठित है वर्णा और नासिक क्या है और वहा इस ध्रुव सहित नासिका का ही वर्णा नासिक ऐसा निर्वचन कर जो इंद्रियाकृत सब पापों का वर्ण करती है वह वर्णा है और जो सब पापों का नाश करती है वह नासी ना है ऐसा निर्वचन कहते हैं इसका कौन सा स्थान है भ्रु और नासिका की जो संधि है वह इस द्व्युलोक और परलोक की संधि है इसलिए परमेश्वर में प्रादेशमात्र श्रुति उपन्न है अभी विमान श्रुति प्रत्यगात्मा के अभिप्राय से है प्रत्यकात्म रूप से सब प्राणी जिसको जाने वह अभिविमान है अथवा प्रत्येगात्म रूप से अभिगत और विमान परिमाण रहित होने के कारण वह अभिविमान है अथवा जगत का कारण होने से वह सबका निर्माता है अतः अभिविमान है इससे सिद्ध हुआ कि परमेश्वर परमेश्वर ही वैश्वानर है पहले अध्याय का दूसरा पद समाप्त हो गया